ओ महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व अष्टिश्क दिविशतमोध्याय नाना प्रकार के भूतों की समीक्षा कर्म कर्मतत्व का विवेचन युग धर्म का वर्णन एवं काल का महत्व व्यासुवाच ऐसा पूर्वतरा ज्ञान सेधीय तेज वह कर्माणी सिद्ध्य जाासजी कहते हैं बेटा यह ब्राह्मण की अत्यंत प्राचीन काल से चली आई हुई वृत्ति है जो शास्त्र विहित है ज्ञानवान मनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्राप्त करता है तत्थेन्न भवेदेव संशय कर्म सिद्ध किंतु कर्म स्वभाव यम ज्ञान कर्मेत वा पुनः यदि कर्म में संशय न हो तो वह सिद्धि देने वाला होता है संदेह यह होता है कि क्या यह कर्म अथवा चेत स्वभाव उपरयुक्त संशय होने पर यह कहा जाता है कि यदि वह पुरुष के लिए वैदिक विधान के अनुसार कर्तव्य हो तो ज्ञान जन्य है अन्यथा स्वाभाविक है मैं युक्ति और फल प्राप्ति के सहित इस विषय का वर्णन करूंगा तुम इसे सुनो पौर समणम के आहु कर्म सुनवाह दैवम एक स्वभाव अपरे जन कुछ मनुष्य कर्मों में पुरुषार्थ को कारण बताते हैं कोई कोई देव अर्थात प्रारब्ध अथवा भावी की प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग स्वभाव के गुण गाते हैं पौरुषम कर्म द कालवृत्ते स्वभावतः में तत्पृथत अभिकुकेच कितने ही मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा की हुई क्रिया देव और कालगज स्वभाव इन तीनों को कारण मानते हैं कुछ लोग इन्हें पृथक पृथक प्रधानता देते हैं अर्थात इनमें से एक प्रधान है और दूसरे दो अप्रधान कारण हैं ऐसा कहते हैं और कुछ लोग इन तीनों को पृथक न करके इनके समुच्चय को ही कारण बताते हैं ए तद एवं चंच नान भेदथा कर्मस्था विषय अम्ब्रूयो सत्था समिना कुछ कर्मनिष्ट विचारक घटपट पट आदि विषयों के संबंध में कहते हैं कि यह ऐसा ही है दूसरे कहते हैं कि यह ऐसा नहीं है तीसरों का कहना है कि यह दोनों ही संभव है अर्थात यह ऐसा है और नहीं भी है अन्य लोग कहते हैं कि ये दोनों ही मत संभव नहीं है परंतु सत्वगुण में स्थित हुए योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्म को ही कारण रूप में देखते हैं त्रेताया द्वापर चलिजाश्च सु तपस्पिन प्रशांता सत्सथ कृत युगे द्वापर तथा कलयुग के के के के मनुष्य विषय में होते हैं, परंतु के लोग तपस्वी और होने कारण संशय रहित होते हैं अपृथक दर्शन जो जो काम कृतकृत उपासुग में सभी द्विज ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों में भेद दृष्टि न रखते हुए राग देश को मन से हटाकर तपस्या का आश्रय लेते हैं तपो धर्मुक्त तपो नित्य सुसंसित न सर्वान्ती कामान मन से क्षति जो मनुष्य तपस्या रूप धर्म से संयुक्त हो पूर्णतया संयम का पालन करते हुए सदा तप में ही तत्पर रहता है वह उसी के द्वारा अपने मन से जिन जिन कामनाओं को चाहता है उन सबको प्राप्त कर लेता है तपसा तदवाप्न अपनोति यदुवा से तेज तद्भूत ततः सर्व भूता नाम प्रभु तपस्या से मनुष्य उस ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है जिसमें स्थित होकर वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त व्यक्ति समस्त प्राणियों का प्रभु हो जाता है तदुक वेदवादेश गहनम वेदर्श भी वेदात पुनर्व्यक्तम कर्म योगे न लक्ष्यते वह ब्रह्म वेद के कर्म में गुप्त रूप से प्रतिपादित हुआ है अतः वेदज्ञ विद्वानों द्वारा भी वह अज्ञात ही रहता है किंतु वेदांत में उसे ब्रह्म का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है और निष्काम कर्म योग के द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है आलंब आलंब परिचार यज्ञ करने वाले होते हैं वैसे हविष्य प्रधान यज्ञ करने वाले माने गए हैं शुद्र सेवा रूप यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण जप यज्ञ करने वाले होते हैं आलम्भ के दो अर्थ हैं स्पर्श और हिंसा क्षत्रिय नरेश किसी वस्तु का स्पर्श करके अथवा छूकर जो दान देते हैं वह आलम्भ कहलाता है इसी प्रकार वे प्रजा की रक्षा के लिए जो हिंसक जंतुओं तथा दुष्ट दुष्टदातुओं का वध करते हैं यह भी आलम्भ यज्ञ के अंतर्गत है पर निष्ठित कार्यो ही स्वाध्याये कुरियान व कुरिया ब्राह्मण उच्चते क्योंकि ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से ही कृतित्व हो जाता है वह और कोई कार्य करे या न करे सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला होने के कारण ही वह ब्राह्मण कहलाता है त्रेता दो केवल आवेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्था संरोधादातेम व्यस्त द्वापरे युगे सत्युग और त्रेता में वेद यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म विशुद्ध रूप में पालित होते हैं परंतु द्वापर युग में लोगों के आयु का ह्रास होने के कारण ये भी क्षीण होने लगते हैं द्वापर विप्लव वे जामते वेदा कलयुग तथा दृश्यन्ते नापि दृश्यन्ते कलते पुनः किला द्वापर और कलयुग में वेद प्रायः लुप्त हो जाते हैं कलियुग के अंतिम भाग में तो वे कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी दिखाई भी नहीं देते हैं उस पीड़िता गवाम भूमि च ये चापां ओ सधि नाम च ये रसाम उस अधर्म से पीड़ित हो सभी वर्णों के स्वधर्म नष्ट हो जाते हैं गौ जल भूमि और औषधियों के रस भी नष्ट प्राय हो जाते हैं अधर्मातरिता वेद आवेद तथा श्रमा विक्रियंत स्वधर्म स्थानी चराणि चर। वेद वैदिक धर्म तथा स्वधर्म पारायण आश्रम ये सभी उस समय अधर्म से आच्छादित हो अदृश्य हो जाते हैं और स्थावर जंगम सभी प्राणी अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं अर्थात सब में विकार उत्पन्न हो जाता है यथा भूतानि तथा वेदा युगे, युगे जैसे वर्षा भूतल के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करती है और सर्व ओर से उनके अंगों को पुष्ट करती है उसी प्रकार वेद प्रत्येक युग में संपूर्ण योगांगों का पोषण करते हैं काल निश्चितम कालानदि निधनम च यतमस्तान में सूत्यच प्रजा इसी प्रकार निश्चय ही काल के भी अनेक रूप हैं उसका न आदि है और न अंत वही प्रजा की सृष्टि करता है और अंत में वही सबको अपना ग्रास बना लेता है यह बात मैंने तुमको पहले ही बता दी है भूतानां स्वभावे नैव वर्तन्ते स्वभाव न्वंदश्रेष्टान भूरिश यह जो काल नामक तत्व है वही प्राणियों के उत्पत्ति पालन संहार और नियंत्रण करने वाला है उसी में द्वंद्वयुक्त असंख्य प्राणी स्वभाव से ही निवास करते हैं सर्ग कालोधित करता कार्य क्रियाफल एक तत्ते कथित तात यहाँ तम परिप्रेक्ष्य थी तामने तो मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हारे समक्ष सर्ग काल धारणा वेद कर्ता कार्य और क्रियाफल के विषय में ये सब बातें कही हैं एते श्री महाभारते शांति पर्वि मोक्षधधर्म पर्व सुखानुप्रस्थ ही अष्ट्रिंशद्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय दो सौ अड़तीसवां अध्याय पूरा हुआ